वाहिन्स पशु उसको व्यथित किया होगा, तो उसको सर्वभक्षक अग्नि निरोगी पीड़ा रहित करे, जो औषधिविज्ञ सोम ब्राह्मणों में रहता है, वह भी उसे निरोग करे, भाषार्थ। हे मृत, तुम अग्नि का जो कवच वेदी है, उसे गोचर्म से आक्षादित करो, तुम अपने एवं मांस से आक्षादित हो जाओ। जिससे अपने तेज से धृष्टहृष्ट आग्नेय बलपूर्वक सबको जलाने वाला तुझे घेर न ले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 भासार्थ जो कव्य वाहक तथा यज्ञ की उन्नति करने वाला अग्नि पितरों का सम्मान करता है वह देवों एवं पितरों के लिए हवि द्रव्यों को ले जाता है भासार्थ हे अग्नि फलों की कामना करने वाले हम तुझे यत्न स्थापित करते हैं तथा तुझे प्रदीप्त करते हैं यज्ञभलाषी स्वेच्छा से आने वाले देवों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 उस समय विवशांत की महान पत्नी अद्रिष्ट हूँ भाषार्थ अमर सरणियु को मानों के लिए देवों ने छिपाकर रखा सरणियु के जैसी दूसरी स्त्री का निर्माण करके देवों ने विवशांत को दिया उस समय सरणियु ने जो वहाँ थी उससे अश्विनी को गर्भ में धारण किया तथा दो जोड़े को यम यमी उत्पन्न किया भाषार्थ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 भाषार्थ सभी मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग में पूषा उत्पन्न हुआ तथा वह सर्ग एवं पृथ्वी के उत्तम मार्ग में उत्पन्न हुआ अत्यंत प्रिय एवं उत्तम स्थान जो द्यावा पृथ्वी हैं उनमें वह ज्ञानी पूषा अनुकूल एवं प्रतिकूल होकर विद्यमान रहता है भाषार्थ देवेच्छुलोक सरस्वती का आवाहन करते हैं � पूर्यात्मा लोग सरस्वती को बुलाते हैं इसलिए सरस्वती दाता की कामना पूर्ण करती हैं भाषार्थ हे सरस्वती देव तू पितरों के साथ श्रेष्ठ अन्न से तृप्त होकर प्रसन्न से एक रथ पर जाओ इस यज्ञ में उत्तम आसन पर बैठकर आनंद कर हमें निरोग even अन्नदान भाषार्थ पितर जन दक्षिण भाग में यज्ञ को प्राप्त हुए जिस को बुलाते हैं।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 जो तेरा तेजस्वी रस प्रवाहित होता है, या जो तेरा अनुश्रस अधरियों के हाथ से प्रस्तर फल के पास गिरता है, या जो पवित्र से छरित होता है, उस रस को मनह पूर्वक वशकार रूप में तुझे अर्पित करता हूं। भाषार्थ। हे सोम, जो तेरा रस श्रवित हुआ है, तथा जो तेरा भाग है, जो सुचा से यहाँ तथा प्रवाहि� यह विहासपति देव ऐश्वर्य वृद्धि के लिए ग्रहण करें भाशार्थ हे जल और शधियां पुष्ट युक्त रस से परिपूर्ण हैं मेरा वचन सार युक्त है जलों का सारभूत भाग भी सार युक्त है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 भाष्यार्थ जो लोग मृत्यु के कारण रास्ते को छोड़कर जाते हैं वे दीर्घ एवं श्रेष्ठ आयुष्य धारण करने वाले होते हैं हे यज्ञशील यजमानों प्रजा एवं धन से युक्त होकर शुद्ध एवं पवित्र बनकर रहो भाष्यार्थ ये जीवित मानव मृत बंधुओं से घिरकर न रहें आज हमारा पितृ मेध यज्ञ कल्याण कारक हो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 इनमें से कोई भी उस मानों के मार्ग से न जाए, ये लोग सैकड़ों वर्ष जीने रहें और इसलिए पाशार से मृत्यु को मैं दूर करता हूँ। भाषार्थ, जैसे दिन एक दूसरे के बाद क्रम से होते हैं, जैसे रितुएं, रितुओं के बाद बीतती हैं, जैसे पहले विद्यमान पितरों आदि को आधुनिक पुत्र आदि त्यागत इनकी दीर्घायु कर भाशार्थ हे पुत्रादिकों तुम बूढ़े होते हुए आलु में अधिष्ठित रहो क्रम से तुम प्रयत्नशील रहो इस लोक में कुलीन तसता तुम्हें तुम लोगों के साथ जीने के लिए दीर्घायु करें भाशार्थ ये सदवा एवं श्रेष्ठ स्त्रियां कृतांंजन से सुशोभित होकर अपने घर में प्रवेश करें अश्रु निरोग एवं आभूषणों से युक्त होकर आदर पूर्वक पहले घर में आएं भासार्थ हे स्त्री जीवित लोगों का विचार करके यहां से उठो तेरा पति मृत है इसके पास तुम दर्थ सोई हुई हो इधर आओ परिग्रहण करने वाले तथा पोषण करने वाले तेरे पालक पति